श्री श्रीरामकृष्णीला प्रसंगचत गुर संबंधी अवशिष बातें अजो सन व्यात्मा भूता सन्कृति स्वावधिष्ठा श्याम यदा यदा धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थम अधर्म से तदात्म सृयाम्य परित्राण साधु संस्था वेद में ब्रह्मज्ञ पुरुष को सर्वज्ञ कहा गया है इसे बिना समझे बुझे हम लोगों का वाद विवाद वेद प्रमुख शास्त्रों का कथन है कि ब्रह्मज्ञ पुरुष सर्वज्ञ होते हैं साधारण मानव के समान उनके हृदय में किसी प्रकार के मिथ्या संकल्प का कभी उदय नहीं होता जब भी जिस विषय को जानने तथा समझने की उन्हें इच्छा होती है तत्काल ही उनकी अंतर्दृष्टि के समक्ष वह विषय उपस्थित हो जाता है अथवा उस विषय के तत्व को वे हृदयंगम कर लेते हैं इन बातों को सुनकर उनके तात्पर्य को न समझते हुए शास्त्र के विरुद्ध पक्ष का आश्रय लेकर इससे पूर्व हम न जाने कितने ही प्रकार के मिथ्या तर्क करते रहे हैं हमने कहा कि यदि यह बात सत्य है तो फिर भारत के पूर्वकालीन ब्रह्मज्ञ जन जड़ विज्ञान में इतने अज्ञ क्यों थे हाइड्रोजन तथा तो ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है परंतु तो भारत के किस ब्रह्मज्ञ ने इस बात को कहा है वैद्युतिक शक्ति की सहायता से चार पाँच घंटे के भीतर ही सामान्यतः तो छः महीने में जहाँ पहुँचा जाता है उस अमेरिका का समाचार हम यहाँ पर बैठ कर प्राप्त कर सकते हैं इस बात को वे क्यों नहीं कह गए अथवा यंत्रों की सहायता से विहंगम की तरह मनुष्य गगनचारी हो सकता है इस बात को वे क्यों नहीं जान पाए श्री रामकृष्ण देव के समीप आते ही हमने यह सुना कि शास्त्र के कथन को इस तरह समझने के लिए प्रयास करने पर उनका कुछ भी तात्पर्य हृदयंगम नहीं हो सकता किंतु शास्त्र ने जिस आशय से इस बात को कहा है उस दृष्टिकोण से देखने पर उसका कथन सत्य है या विदित रूप से या निश्चित रूप से विदित हो सकेगा अतः श्री रामकृष्ण देव शास्त्र के इस कथन को दो एक ग्रामीण दृष्टांतों की सहायता से समझाते हुए कहा करते थे हड़िया में चावल उबल रहा है वह ठीक तरह से पका है या नहीं यह जानने के लिए तुमने उसमें से चावल का एक शीथ उठा देखा तथा यह समझ लिया कि वह पक चुका है परंतु ही तुरंत ही तुम यह जान गए कि पूरा चावल पक गया है पर यह तुम्हें कैसे विदित हुआ तुमने एक एक करके तो सभी सीठी को नहीं देखा फिर तुम कैसे समझे अतः जिस तरह इसका बोझ होता है ठीक उसी प्रकार यह संसार नित्य है या अनित्य है। सत है सत या असत्य यह भी संसार की दो चार वस्तुओं को परख कर देखने से ही पता चल जाता है मनुष्य ने जन्म लिया कुछ दिन वह जीवित रहा तदनंतर उसकी मृत्यु हो गई गाय की भी वही दशा हुई तथा वृक्ष की भी यह देखकर तुमको क्रमशः यह ज्ञान हुआ कि जिस किसी वस्तु के नाम रूप विद्यमान हैं उनकी भी यही स्थिति है पृथ्वी सूर्यलोक चंद्रलोक आदि सभी के नाम रूप विद्यमान हैं उनकी भी यही स्थिति है इस तरह तुम यह जान गए कि समग्र संसार का ही यह स्वभाव है अब तुमको संसार के अंतर्गत सभी वस्तुओं के स्वभाव का पता लग गया न इस प्रकार संसार अनित्य तथा असत है इसका जो ही तुम्हें ठीक ठीक बोध होगा त्यों ही तुम उससे प्रेम करना छोड़ दोगे हृदय से आसक्ति को त्याग कर वासना रहित हो जाओगे जो ही तुम उसे त्याग दोगे त्यों ही जगत कारण ईश्वर का तुम्हें साक्षात्कार होगा इस तरह जैसे ईश्वर दर्शन होता है वह सर्वज्ञ बना या और कुछ यह तुम्हें बताओ श्री रामकृष्ण देव के इतने कहने के बाद तब कहीं हमें यह विदित हुआ कि वास्तव में यह ठीक ही तो है कि एक तरह से वह सर्वज्ञ ही है किसी पदार्थ के आदि मध्य तथा अंत को देखना तथा जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है उसे देखने या जानने को ही हम उस पदार्थ का ज्ञान कहते हैं अतः उपरोक्त रीति से संसार को जानने तथा समझने को भी ज्ञान ही कहना पड़ेगा साथ ही वह ज्ञान संसार के अंतर्गत सभी पदार्थों के संबंध में समान रूप से सत्य है एक उसे संसार के अंतर्गत समस्त पदार्थों का ज्ञान कहना चाहिए एवं जिन्हें इस प्रकार का ज्ञान होता है उनको तो वास्तव में ही सर्वज्ञ कहा जा सकता है इसलिए शास्त्र का कथन ही ठीक है ब्रह्म के पुरुष सत्य संकल्प तथा सिद्ध संकल्प होते हैं शास्त्र के इस वचन का भी उस समय साधारणतया अर्थबोध हो जाता है हमें विदित होता है कि किसी विषय में मान की समग्र मन की समग्र चिंता चिंतन शक्ति को एकत्रित कर अनुसंधान करते ही हमें उस विषय का ज्ञान होने लगता है यह हमारा नित्य का अनुभव है अतः ब्रह्मज्ञ पुरुष जो अपने मन को पूर्णतया वशीभूत तथा आयत्त कर चुके हैं जब कभी किसी विषय को जानने के लिए अपने मन की सारी शक्तियों को एकत्रित कर अनुसंधान करने लगेंगे उस समय अनायास ही उनको उस विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है किंतु इस संबंध में यह एक प्रश्न अवश्य है कि जिन्हें हम जिन्हें इस प्रकार के निश्चित धारणा हुई है कि समग्र संसार अनित्य है तथा जिन्होंने समस्त शक्तियों के आकार स्वरूप जगत कारण ईश्वर को प्रेम के द्वारा साक्षात रूप से हृदयंगम कर लिया है उनके लिए रेलगाड़ी चलाने मनुष्य मारने के कल कारखाने निर्माण करने का संकल्प या प्रवृत्ति का उदय होना संभव है या नहीं यदि उनके हृदय में इस प्रकार के संकल्प का उदय होना असंभव हो तो फिर उनके द्वारा इस प्रकार के कल कारखाने नहीं बनेंगे श्री कृष्ण देव के दिव्य संघ को प्राप्त कर हमने यह अनुभव किया है कि वास्तव में ऐसा ही होता है यथार्थ में उनके भीतर इस प्रकार की प्रवृत्ति का उदय होना संभव नहीं होता है श्री रामकृष्ण देव काशीपुर में भयंकर रोग से पीड़ित थे उस समय स्वामी विवेकानंद प्रमुख हम लोगों ने अपने कल्याण के निमित्त उनसे मानसिक शक्ति का प्रयोग कर रोगमुक्त होने के लिए सजल नेत्रों से प्रार्थना की किंतु उनके लिए उस प्रकार का प्रयास या संकल्प करना संभव नहीं हो पाया उन्होंने कहा सच्चिदानंद से मैं अपने मन को किसी भी तरह इस हाड़ मांस के पिंजड़े में नहीं ला सका सर्वदा इस शरीर को तुच्छ तथा हे समझते हुए मैंने जिस मन को सदा के लिए जगदम्बा के पाद में सौंप दिया है इस समय उसे वहाँ से लौटा इस शरीर में लाना क्या कभी संभव हो सकता है